सूजी महाराज जी से एक भूल हो गई अपनी भूल को सूजी महाराज जी सुधार रहे हैं सूजी महाराज जी ने कह दिया कि बीस सौ अवतार श्री कृष्ण है जबकि श्री कृष्ण अवतार नहीं श्री कृष्ण अवतारी है श्री कृष्ण कौन है अवतारी है अवतार नहीं है अवतारी है अब उस गलती को कैसे ठीक करेंगे तो बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं एक चांद कला पूरा अधिवय कुलम लोक मुडे जानती युगे युग कुछ कृष्ण के हंस अवतार है कुछ कृष्ण के कला अवतार है कुछ देवताओं के द्वारा अवतार होते हैं लेकिन कृष्ण तो स्वयं परमात्मा भगवान है और सब वजहों की वजह है जैसे कि श्रीमद भगवत गीता चौथा अध्याय पांच श्लोक में भगवान कहते हैं जब अर्जुन ने चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को चौथे अध्याय में कहा कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया अर्जुन सौंप गया अर्जुन ने कहा रे मेरे साथ जन्मे तुम और कहते हो बड़ी बड़ी बातें कि मैंने सूर्य को ज्ञान दे दिया भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुमसे सब कह रहा हूं मैंने सूर्य को ज्ञान दिया तो अर्जुन ने कहा प्रभु मैं कैसे मानू कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया तो भगवान कहते हैं चौथी अध्याय के पांचवें श्लोक में बहुनी में व तानी जनमानी तब सर्जुन कान्य वेद न सर्वाणी न तब वेद तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं पर मैं याद रखता हूँ और तुम याद नहीं रखते तो जो याद रखे वो भगवान और जो भूल जाए वो कौन जी जन्म तो दूर रहा हम तो थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं की थोड़ी देर में क्या हुआ हम ये भूल जाते हैं जन्म कौन याद रखेगा जन्म याद रखना तो बहुत बड़ी बात है इसी तरह ब्रह्मिता के पांचवी अध्याय के श्लोक नंबर उन्तालीस मिलेगा है ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जो राम नरसिंह आदि अवतार तथा हंस अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए श्री कृष्ण नाम से आदि पुरुष है मतलब जिससे राम नरसिंह आदि ये अवतार होते हैं और वो कोने आदि पुरुष है, है। श्रीमद देवी भागवत देवी भागवत में तीसरे अध्याय स्क में लिखा है देवी कह रही है महादेव तुम धन्य हो क्यों धन्य हो बोले तुम परम पुरुष का ध्यान कर चुके हो और तुमने परम पुरुष को जान लिया है ये महादेव मैं परम पुरुष के पास निर्गुण रूप में रहती हूँ कौन से रूप में निर्गुण रूप में रहती हूँ इसी तरह विष्णु समृति विष्णु समृति में लिखा है कि जो लोग श्री कृष्ण की निंदा करते हैं उनका मुंह नहीं देखना चाहिए अगर किसी ने गलती से ऐसे आदमी का मुंह देख लिया तो उसको तुरंत गंगा में स्नान करना चाहिए क्योंकि कृष्ण कौन ने स्वयं भगवान है इस जगत के दाता माता पिता हैं है। और जो लोग ऐसी निंदा करते हैं वो पापी है और पापियों का मुख देखने से वो पाप आरोप चढ़ जाता है का भगवद गीता नवाध्याय श्लोक नंबर छब्बीस ये अर्जुन श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वे सब कुछ मैं जानता हूँ मैं सारे जीवों को भी जानता हूँ किंतु अर्जुन मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि भगवान स्वयं को भगवान है और अपने विष्णम भगवान कह रहे हैं ये राधा उपनिषद राधा उपनिषद में चार कुमारों ने ब्रह्मा जी ऐसी प्रश्न किया ब्रह्मा जी ऐसी पूछा कौन परम देव है उसकी क्या शक्तियाँ हैं और इसमें कौन सी शक्ति जो कृष्ण का कार्य करती है इस पर ब्रह्मा जी बोले बोले मेरे बच्चों ये बात बड़ी गुप्त है सबको नहीं बताई जाती है अब तुमने मुझसे पूछा तो मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन है भगवान श्री कृष्ण ही परम देव हैं भगवान श्री कृष्ण कौन है परम देव है और वो छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है उनके अंदर कितनी खूबियाँ छह खूबियाँ मशहूर दौलतमंद त्यागी ताकतवर खबसूरत बुद्धिमान इतना भगवान में छह खूबियाँ हैं और ये छह खूबियाँ किसी में नहीं है केवल कृष्ण श्री कृष्ण में इसलिए वो कौन है वो भगवान है इसी तरह गोपाल पूर्व को उपनिषद इस उपनिषद में लिखा है क्या लिखा है पार ब्रह्म श्री कृष्ण ही कहलाते हैं वे सब कुछ कर सकने वाले हैं, वे सचित आनंद रूप हैं, वेदांत के द्वारा जाने जाते हैं वेद के द्वारा जो जाने जाते हैं और ये भागवत में ही शुल हो गया था वासुदेवम परा मखान बुद्धि के साक्षी हैं, हमारी बुद्धि के श्री कृष्ण क्या है साक्षी है और परम गुरु श्री कृष्ण को नमस्कार कौन है परम गुरु श्री कृष्ण को नमस्कार है तो इस उपनिषद के द्वारा इसके पहले मंत्र के द्वारा हमें एक शिक्षा ये मिली कि पार ध्रम कौन है श्री कृष्ण है सबके साक्षी कौन है श्री कृष्ण है सब कर्ता धर्ता श्री कृष्ण है और जगत गुरु कौन है श्री कृष्ण है तो जो लोग कहते हैं की जिनका गुरु नहीं वो मर गया तो उसका क्या होगा वो तो है न कृष्णमंदे जगत गुरु जब, जब जगत गुरु श्री कृष्ण है तो उसका उद्धार कर देंगे डरने की क्या बात है और ये बात भगवान ने भगवत गीता के अठारवे अध्याय के सड़सठवे श्लोक में भी कहा कि सारे धर्म को छोड़ दो सारे धर्म जो यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो यहाँ जा रहे हो सब कुछ छोड़ दो मेरी शरणागति में आ जाओ मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा डरो मत क्यों इत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं तो क्यूँकी वो स्वयं भगवान है इसी तरह ऐसी गोपाल पानी को पानी को उपनिषद ये अलग है वो अलग उपनिषद है इस उपनिषद में लिखा है वे जो सूर्य में रहता है वे जो गायों में रहता है वे जो गोको का पालन करता है वे जो सभी जीवों में रहता है वे जो सभी के द्वारा गाया जाता है वे जो सभी भूतों में मौजूद होकर उन भूतों को धारण करता है वही लोगों का स्वामी श्री कृष्ण है इस उपनिषद में भी क्या कर दिया हमें वाजे कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है और हम खुश नसीब है कि हम सब लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं कृष्ण उपनिषद ये उपनिषद अथर्वेद की शाख है इस उपनिषद में भी लिखा है सभी प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण को जानना चाहिए किसको जानना चाहिए श्री कृष्ण को जानना चाहिए इसके उन्नीसवे मंत्र में लिखा है कृष्ण उपनिषद में और हम लोग क्या कर रहे हैं हम कथा के द्वारा क्या कर रहे हैं उनको जान रहे हैं अब जान तो लिया अब उनकी कथाओं को सुनकर क्या ले रहे, ले रहे हैं आनंद ले रहेंगे ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं इसी तरह से विष्णु प्राण विष्णु प्राण के पहले अंश अध्याय सत्रह में लिखा है श्री कृष्ण चंद्र में असत चित रहने के कारण प्रहलाद जी को उन महासर्पों ने नहीं काटा क्योंकि प्रहलाद जी का मन किस में अटका था श्री कृष्ण में और जब कृष्ण में मन अटका था इसलिए उस जहरीले सापो ने प्रहलाद महाराज जी को नहीं काटा कुछ लोगों का मन में बड़ा संदेह है की कृष्ण भक्त कहते हैं कि प्रलाद ने कृष्ण कृष्ण पुकारा लेकिन प्रहलाद महाराज जी के टेम पे तो कृष्ण नहीं थे तो वो कृष्ण कहाँ से आ गए लेकिन विष्णु पुराण में लिखा है विष्णु पुराण के पहले अंश में लिखा है अध्याय अठारह के अंदर प्रहलाद जी ने कहा हे कृष्ण रक्षा करो क्या नाम लिया प्रहलाद जी ने हे कृष्ण रक्षा करो हे अनंत बचाओ क्या बोला हे अनंत बचाओ ऐसे कहते हुए श्री कृष्ण की और दौड़े कौन पैलाद महाराज ये विष्णु प्राण के लिए लिखा इसी तरह विष्णु प्राण के पहले अंश में लिखा है हम जब भोग लगाने लगाते समय मंत्र पढ़ते नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ये विष्णु प्राण के पहले अंश का मंत्र है ये यह पैसठवा मंत्र है यह किसने बोला ये मंत्र पैहलाद महाराज नमो ब्रह्म नम। मतलब ब्राह्मण से प्रेम करने वाले दो ब्राह्मण गायों से भी प्रेम करते हैं इसलिए जगतनाथ भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं वो तो हमारे भोग को स्वीकार करें पद्म पुराण स्वर्ग कांड लिखा है एक बार श्री कृष्ण को नमस्कार करने वाला मनुष्य पुण्य माता का दूत नहीं पीता अच्छा क्यूँ बोले उसका जन्म ही नहीं होता जिसने एक मर्तबा दिल से श्री कृष्ण को नमस्कार कर लिया वो कभी अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा क्यों बोले जन्म ही नहीं होगा तो दूध घासी पिएगा इतनी मानता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के लिए कही गई है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कौन है स्वयं भगवान है इसी तरह ऐसी ब्रह्म प्रगति कांड संसद व्याय महादेवी बोली देवी बोल रही है सारा जगत नाश्वर है सारा संसार क्या है नाश्वर है कौन कह रही है देवी कह रही है केवल पार्बम श्री कृष्ण ही नित्य और सत्य है श्री कृष्ण को क्या कह कर नित्य हमेशा रहने वाले और परम सत्य है मैं जिस पर अनुग्रह करती हूँ यानी कि जिस पर कृपा करती हूँ देवी कह रही है उसे परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति निर्मल भक्ति देती हूँ मतलब जिस पर मैं कृपा करती हूँ देवी जी कह रही है उसे मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति देती हूँ और जिसे ठगना चाहती हूँ उसे नाम दौलत धन दूंगी और क्या कर दूंगी ठगूंगी और कृष्ण ऐसी क्या कर दूंगी दूर कर दूंगी देवी हमें कौन देवी क्या देती है कृष्ण भक्ति देती है ऐसी देवी को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्ण यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है तो हम जो थे पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर अट्ठाईस पर जहाँ महाराज जी ने कहा कि श्री कृष्ण स्वयं कौन उन्हें भगवान है और ये बात पक्का करने के लिए हमने कई कही उपनिषद कहीं पुराणों से ये शिक्षा ली कि श्री कृष्ण स्वयं कौन है भगवान है तो अब आइए हम आगे कथा में प्रवेश करते सोन ऋषि ने सूची से कहा आपके मुख से भगवान के अवतारों की कथा सुनकर हमें बहुत आनंद आया तुम भगवान की कथा कहने में बड़े शत्र हो और तुम्हारे मुख से हमें कृष्ण कथा सुनने में बहुत आनंद आता है तो अब यहाँ पर सोन ऋषि कुछ और प्रश्न करते हैं महाभागो प्रथम भागवती पुण्यम यथा भगवान शुक्र दसने युगे स्थाने प्रपत्ते नाक्य ने हेतु न यहाँ पर चार बातें श्री सोन ऋषि कहते हैं सूजी महाराज आपका कल्याण हो आप बड़ी सुंदर मधुर कथा कहते हो जिसे सुनकर हमें बहुत आनंद आ रहा है और इस मधुर कथा के रस में हम डूबते जाए डूबते जाए डूबते जाए इसलिए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस भागवत कथा को आपने अध्ययन किया वो किस युग में भागवत का निर्माण होगा वो युग कौन सा दूसरा प्रश्न वो जगह कौन सी थी तीसरा प्रश्न वजह क्या थी और चौथा प्रश्न किसने परामर्श दिया श्री सोनम ऋषि कहते हैं, हमने सुना है कि जिस समय श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ तो जन्म ही सुखदेव जी जंगल में चले गए पीछे व्यासदेव जी भी अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पुकारते पुकारते जा रहे थे बेटा घर पर आता जब श्री सुखदेव जी जंगल से गुजरे हैं, तो उस जंगल में कुछ स्त्रिया बगैर कपड़ों के तालाब में स्नान कर रही थी सुखदेव जी वहां से गुजरे पर उन स्त्रियों ने अपने अंगों को नहीं ढका लेकिन जब बूढ़े वेदव जी आए, तो उन स्त्रियों ने अपने अंगों को ढक लिया देखकर वेदव जी चौंक गए वेदव जी ने उन स्त्रियों को कहा मेरी बेटियों मेरा जवान सोलह साल का छोड़ा उन्हें देखकर तुमने अपने अंगों को नहीं ढका मैं बूढ़ा दिन को आंखों से कम नजर आया मुझे देखकर अंगों को ढक लिया उस वक्त मुस्कुरा कर स्त्रियों ने कहा वेदव्यास जी आप जानते हो छोरा छोरी को सुखदेव जी ये थोड़ी देख रहे थे की स्त्रियाँ नहा रही है सुखदेव जी सोच रहे थे जैसे हम बाबा है ये भी कोई बाबे नहा रहे होंगे तो ये थोड़ी देख रहे थे लड़किया है वो समझा हमारे जैसे कोई संत महात्मा नहा रहे नहीं इस तरह से उनको स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं वो तो सब में एक ही परमात्मा का दर्शन करते है इसलिए हमने उन्हें देखकर पर्दा नहीं किया ये सुनकर वेदव्यास जी चौंक शौनक जी कहते हैं कि पिता ने इतना पुकारा और सुखदेव जी नहीं रुके तो पता नहीं परीक्षा ने कौन सा मंत्र भूख दिया कि परिषद महाराजी को सात दिन कथा सुनाने के लिए एक जगह पर बैठे हैं। भलाव श्री सुब महाराज आपका सोनक जी कहते हैं हमने तो ये भी सुना है श्री सुखदेव जी के विषय में जब तक एक गाय का दूध नहीं निकाला जाता तब तक श्री सुखदेव महाराजी दरवाजे पर ग्रस्तों के खड़े रहते थे जब सुखदेव जी भिक्षा मांगने जाते थे तो लगभग एक गाय का दूध निकालने में पंद्रह मिनट लगते है तो पंद्रह मिनट तक अभी दरवाजे पर खड़े रहते थे चाहे रिक्शा मिले या नाम मिले वहां से जाने के बाद दूसरे दरवाजे पर केवल चार घरों में जाते थे उसके बाद कहीं नहीं जाते थे श्री सुखदेव जी महाराज तो महाराज जो पंद्रह मिनट से ज्यादा किसी के, के यहाँ ना टिके वो सात दिन तक कैसे कथा सुनाने के लिए बैठ आप हमें ये बताइए और रही बात श्री परीक्षा महाराज परिषद महाराज जी दिन रात अपनी जनता की सेवा करते थे कभी भी परिशुद्ध महाराज जी को अपनी जनता की सेवा से छुट्टी नहीं मिलती थी तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि परिशुद्ध महाराज जी ने अपनी जनता की सेवा छोड़ दी और सात दिन तक कथा सुनने बैठ गई अच्छा दोनों ही परम भागवत हैं सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ ज्ञान पेट में ही हो गया परीक्षा महाराज जी का जन्म नहीं हुआ और भगवान का दर्शन पेट में ही हो गया जो माँ के पेट में ही भगवान की भक्ति का कवच दान कर आए तो उनके बीच में जो ज्ञान हुआ तो महाज्ञान हुआ होगा इसलिए आप हमें बताइए अब बात चल रही थी परीक्षद और सुखदेव जी के जन्म की कथा लेकिन यहाँ पर श्री सुख जी महाराज जी अपने गुरुदेव व्यासदेव जी की जन्म की कथा कहते हैं बड़ी रोचक कथा है तो महाभारत के द्वारा हम इसका वर्णन करते हैं महाभारत के आदि पर्व के तिरसठवे अध्याय में कथा थी मित्र तो के अवतार की कथा चेदी देश के राजा थे जिनका नाम था चेदी राजवासी इनके राज्य में शुक्तिमती नाम की नदी बहती थी इस नदी को कवला गिरी पर्वत ने रोक दिया राजा को बहुत बुरा लगा राजा ने एक लात पर्वत को मारी पर्वत के दो हिस्से हो गए कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं विशाल पर्वत था राजा कितना शक्तिशाली होगा जिसने एक लात मारी नदी को बहना शुरू करवा दिया पर्वत के दो हिस्से हो गए पर कौलागिरी पर्वत से ये नदी गर्भवती हो गई उस समय दो बच्चे नदी ने जन्म दिए। पर्वत के द्वारा नदी पेट से हो गई और नदी ने दो बच्चों को जन्म दिया पुरुष धनदाता धनदाता को राजा वसु ने अपना सेनापति बना दिया और जो कन्या थी जो लड़की थी गिरी का, उसको राजा वसु ने अपनी पत्नी बना दिया उस जमाने में स्त्री हर समय संतान नहीं देती थी एक समय बनता था संतान का राजा वसु अपनी पत्नी को गर्भ करवाने ही वाने थे उस समय इनके पूर्वजों ने कहा वसु तुम जंगल में जाओ हिंसक जानवर ऋषियों को सता रहे हैं दूसरे जानवरों को खा जाते हैं जाओ इनका वध करो इन्हें मारो कुछ लोग इस कथा की बयानी गलत देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वासु जब अपनी पत्नी को गर्भ करवा रहे थे तो उस समय इनके पूर्वजों ने कहा श्राद्ध में तुम हिरण का मांस लाओ ऐसा महाभारत के अंदर नहीं लिखा मैंने बड़ी बारीकी ऐसी इस जगह को इस जगह देखा पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है महाभारत में अब महाराज राजा वसु अपने पूर्वजों की बात को तो पूर्ण करने के लिए वन में चले वन बड़ा खूबसूरत था राजा ने सोचा काश मेरी पत्नी होती मैं संतान की कामना पूर्ण कर लेता उस समय अरे अगर अभी समय चला गया तो राजा ने कब आएगा ये बात याद आते ही राजा ने संतान की शक्ति एक पत्ते में लपी और एक चील को बुलाया उस समय जानवर बात करते हैं चीन को कहा लो मेरी पत्नी का समय गर्भ धारण करने का जाओ तुम मुझसे देख कर आ जाओ और आज भी मेडिकल साइंस ऐसा कर रहा है महाभारत में पहले बता दिया और मेडिकल साइंस अब कर रहा है यानी कि ये सब वही चीजें कर रहे हैं जो हमारे ग्रंथों ने बता दिया अब वो चील राजा की शक्ति लेकर जा ही रहा था उस समय दूसरी चीन ने सोचा ये मांस का टुकड़ा है दोनों में झगड़ा हुआ और वो राजा की शक्ति नदी में गिर गई और एक मछली ने उसे पी शक्ति पीने से वो मछली गर्भवती हो गई ने मछली पकड़ी मछली दाशराज जी के पास चले गई जब उसके पेट को चीरा तो उसके पेट से दो बच्चे निकले एक छोरा और एक छोरी छोरा था मत्स्य मत्स्य को तो खेती देश राजा राजा वसु ने ले लिया और जो कन्या थी उसका नाम था मत्स्य मत्स्य क्यों था उसका नाम क्यों उसके शरीर से मछली की बदबू आती ये कन्या कश्ती चलाती थी एक द्वीप से दूसरे द्वीप क्या करती थी सबको तो कार देती थी एक मर्तबा इसकी कश्ती में परसर ऋषि आकर बैठे पराशर ऋषि जब कश्ती में आकर बैठे तो ये पराशर ऋषि को जब पार लगा रही थी तो कश्ती पानी के बीच में गई तो पराशर ऋषि ने कहा हे सुंदरी तुम्हारे गर्भ से एक महापुरुष का अवतार होगा बोले धन्यवाद हरे पराशर ऋषि ने कहा इस वक्त मेरे द्वारा होगा सत्यावती ने कहा आप मेरी पवित्रता पर क्यों हानि पहुंचा रहे ऐसा तो मत कीजिए उस वक्त परासर ऋषि ने कहा हे सत्यावती तुमसे पुत्र का जन्म भी होगा और तुम कवारी की कवारी बनी रहोगी ऐसा हमारे समाज में हो सकता है हमारे समाज में नहीं हो सकता तो हम में और इनमें बहुत अंतर है दिव्य पुरुष है। उस वक्त सिर्फ पराशर ऋषि जैसे सत्यावती ईशोर में भी थी पराशर ऋषि उधर बैठे थे आंखों में देखा पराशर ऋषि ने और आंखों में देखने से ही सत्यावती को बड़ी शर्मिंदी होने लगी नजर मिलाने में इतनी शर्मिंदी होने लगी और कहा कि ऋषि भर यहाँ पर ऋषि तपस्या कर रहे हैं आप उसे नजर मिला दे तो पराशर ऋषि ने झूंध पैदा कर दी कि आज ये धूंध पैदा है धूं आती है क्या है पराशर ऋषि का तप है पराशर ऋषि ने झूंध से पैदा कर दिया और सत्यावती के नेत्र में देखा नेत्र में देखने से दे सत्यावती गर्भवती हो गए और उसी पानी के द्वीप के बीचों बीच दीश, उसी नौका में एक पुरुष का अवतार हो गया और वे पुरुष कौन हुए भगवान के कला अवतार और जिनका नाम हुआ श्री कृष्ण दोना वेद व्यास भगवान की ये कृष्ण दो आना वेद व्यास व्यास एक गद्दी है इसकी चर्चा हम करेंगे कितने व्यास है और कई पुराणों के द्वारा करेंगे व्यास एक गद्दी है आज इस गद्दी पर मैं बैठा हूं तो आप कहेंगे कृष्णा किशोर जी बैठे कल मैं कोई और पुरुष बैठा होगा तो आप बोलेंगे वो बैठे गद्दी व्यास है लेकिन बैठने वाले चेंज हो जाते हैं इस तरह से ये जो विधव व्यास है इनका नाम है कृष्ण जोई विध्या महाराज कृष्ण इनको तो क्यों कहते हैं क्योंकि ये काले है इसलिए इनका नाम कृष्ण है और द्वई प्याना क्यों कहते हैं बोले पानी के द्वीप के बीच में इनका अवतार हुआ इसलिए हुए प्याना कितने हैं हमारे धर्म ग्रंथो में लिखा 28 अच्छा ब्यास तो सबसे पहले विष्णु पुराण तीसरा हंस और तीसरा ध्यान वैवा तक मनमंत्र में द्वापर के युग में जो व्यास देव जी अट्ठाईस में आए उनका नाम है कृष्ण जोई के आना वराह कल्प है वह वह मनमंत्र है और इसमें जो अट्ठाईस व्यास आये ना द्वापर में वो है कृष्ण दो वेद व्यास जी भगवान वेद व्यास जी बनकर हैं तो वेद व्यास कौन कौन है सबसे पहले स्वयंभु ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी भी कौन है व्यास जी। दूसरे व्यास प्रजापति तीसरे व्यास शुक्राचार्य जी व्यक्ति के गुरु शुक्राचार्य ने वो भी व्यास चौथे व्यास बृहस्पति जी देवताओं के गुरु पांचवे व्यास सूर्य सूर्य भी व्यास है इसलिए तो हनुमान जी को शिक्षा दी सूर्य देव ने ये भी व्यास छठे मृत्यु ये व्यास है सातवें व्यास इन्द्र है आठवें व्यास विशेष ऋषि राम जी के गुरुदेव नौवे व्यास सरस्वती दसवा श्रीधाम ग्यारहवा श्री शिका बारवा भरद्वाजी तेरवा अंतरिक्ष चौदवा वाणी पंद्रवा त्रिया ऋणा व्यास जी का नाम है ये, सोलवा धनंजय सत्रवे व्यास कृतंजय अठारवे व्यास जय उन्नीसवे व्यास भरद्वाज बीसवे व्यास गौतम ऋषि से व्यास हरियात्मक से व्यास वच शरवा मुनि तेईस व्यास त्रिंद बिंदु से व्यास ऋषभ देव जी और पच्चीसवे व्यास वाल्मीकि बाल्मीकि भी व्यास है लेकिन इनका नंबर आता है पच्चीसवा से व्यास शक्ति ऋषि सत्ताईसवे व्यास जातु कर्ण और अट्ठाईस व्यास कृष्ण ज्वी ब महाभारत श्री लिंग पुराण लिंग पुराण के चौबीस अध्याय में लिखा है मरा कल्प के जो अट्ठाईस द्वापर युग के अंत में जो प्रकट में व्यास वो कृष्ण जोई बयाना वही व्यास हुए इसलिए अट्ठाईस व्यास यहाँ पर भी बताया गया अध्याय पचास अट्ठाईसवे व्यास श्री कृष्ण गोई पियाना ही जिन्होंने वेद संहिता का विभाजन किया और पुराणों की रचना करी एक वेद को चार जगह आरोप बांटा और पुराणों की जिसने रचना करी वो वेद्यास जी ये कृष्ण दो ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग चौतीसवाध्याय द्वापर युग में पराशर पुत्र परम तपस्वी विष्णु के हंस सनातन द्वीपयाना व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए इसलिए कौन विष्णु के हंस ही श्री व्यास देव जी का अवतार हुआ और ये कौन से व्यास है अट्ठाईस में व्यास है श्रीमद देवी भागवत दूसरा स्कंद अध्याय एक से दो बोले सत्यावती की उत्पत्ति और भगवान वेद जी की प्रकट की कथा यहाँ पर आती है लेकिन देवी भागवत के पहले स्तंभ के अध्याय तीसरे में भी 28 व्यास बताए गए हैं इसमें कितने व्यास है 28 व्यास है और जो अट्ठाईसवे व्यास है वो कौन है श्री कृष्णा हम उन्हें नमस्कार करते हैं और कैसे उनका अवतार हुआ ये आपने श्रवण कर लिया जैसे ही वेद जी का अवतार हो गया वेद जी बड़े हो गए और अपने पिता पराशर ऋषि के संग वेद जी तपस्या करने के लिए जा रहे हैं भागवत महापुराण के पहले स्कंध के चौथे अध्याय में लिखा है वेद जी ने सोचा ना तो मनुष्य भाग्यशाली होगा और ना तो बुद्धिमान होगा तो कैसे जीवों का कल्याण हो ये कलयुग में ना श्रद्धा होगी ना आयु होगी और इतनी बुद्धि भी नहीं होगी की इतनी बड़ी किताबों को कंट करें इतने बड़े बड़े वेद पड़े है तो क्या करना चाहिए